पूर्णमेवशिष्य शरम शंकरचार्यवेश ओम विवेक चुड़ावणी दो सौ त्रिहत्तर श्लोक का कुछ विचार हुआ जिसमें वासना का त्याग के उपाय बता रहे हैं वासना का त्याग यानी जो संस्कार के कारण ना ऐसा हो जाऊं कैसा तो हो जाऊं जो भावना बनती है वासना इतनी बलवती है वस्तु के ज्ञान होने पर भी ये जो वासना संस्कार जाता नहीं है शास्त्रीय दृष्टि से पता लग भी गया मैं शरीर नहीं हूं शरीर से अतिरिक्त आत्मा ऐसा ज्ञान हो भी गया तब भी मैं मनुष्य हूं ये भाव जाता है क्यों अनादिकाल से जो वासना है संस्कार है चल रही है कर्ता भोगता बुद्धि जाती नहीं है मैं करने वाला हूं खल भोगने वाला हूं ये बुद्धि जाती नहीं है वस्तु के ज्ञान होने के बाद भी ये रह जाती है ऐसी स्थिति है तो ये संसार का हेतु है ये बासना है तो उसको कैसे करे उसको हटाना हो तो आत्मदृष्टि में बैठ जाना चाहिए प्रत्येक दृष्टिया आत्मनिर्वशता साप अने या प्रयत्न कहा प्रयत्न यही है आत्माकार वृत्ति में बनने का अभ्यास करे ये वासना हट जाएगी मुक्तिम प्रहु स्त मुनयोग वासना तानव बासना को छीर्ण करना ही मुक्ति ऐसे मानते हैं लोग वेदांत के जो विशेषज्ञ लोग हैं वासना का नाश करने का नाम ही मुक्ति है वासना का नाश करना माने उसके चिंतन में आत्मचिंतन की तरफ चला जाए नष्ट हो जाए ऐसा तो ये एक, एक अध्यास ऐसा एक अध्यास है शरीर में इंद्रियों में मन में बुद्धि में प्राण में बाह्य विषय में भी अहम ऐसा हो जाता मैं जो मई होता है इसको अध्यास बोलते हैं शरीर में मई हो रहा है इंद्रियों में भी होता है प्राण में है मन में है बुद्धि में है बाह्य विषयों में भी होता है ये जो अहम और ममता कभी अहम होता है कभी मम मई और मेरा दो बुद्धि होना इसी का नाम अध्यास है इसको हटाना चाहिए विद्वानों को विवेकी पुरुष को ये अध्यास रहने नहीं देना चाहिए तो यह अध्यास कैसे हटाएंगे आत्मनिष्ठा के बल पर हटाना चाहिए आत्मा की तरफ वृत्ति बनाए ये देहादि में अहम ममता का नाश करना चाहिए ऐसा कहा और अपने आप को जब जानेगा तो बुद्धि और बुद्धि वृत्ति के साक्षी रूप से जानेगा बुद्धि को भी जानेगा और बुद्धि के जो व्यापार है वृत्तियां हैं उस रूप से जानता है ऐसे जानकर उसी में अहम बुद्धि करके अनात्मा में आत्मबुद्धि को त्याग दे ऐसा तीन संस्कार प्रबल हैं इनको त्यागना होगा लोकानुवर्तन देहानुवर्तन शास्त्रानुवर्तन ख्याति की जो इच्छा विशेष होती है मेरे को भी कुछ लोग माने ऐसा हो जाऊं तैसा हो जाऊं ख्याति लोक लोकानुवर्तन इसको कहते हैं और देहानुवर्तन देह को ही संहारने में जो लगे रहना और शास्त्रानुवर्तन अध्यात्म शास्त्र को छोड़कर के अन्य शास्त्र का चिंतन इसको छोड़ देना एक अध्यात्म शास्त्र को छोड़कर बागी चिंतन छोड़ देने का नाम है ये तीनों को त्याग कर अध्यास को हटाओ ऐसा कहा और लोक वासना शास्त्र वासना देह वासना जिसके पास तीन में से कोई भी वासना होगी तो यथावत ज्ञान नहीं होगा शास्त्र सुनने पर भी यथावत ज्ञान नहीं होगा हल्का फुल्का ज्ञान होगा इसलिए तीनों को त्यागना चाहिए संसार रूपी जो कारागृह से मुक्त होना चाहता है संसार रूपी जेल में पड़ा हुआ समझता अपने को वहां से मुक्त होने की इच्छुक जो होगा उसको जो अयोमयम पाद निबद्ध श्रृंखलम कहा लोहे के बना हुआ जो पैर में बांधने वाला एक सांकल है जैसे कैदियों को बाधा जाता है इसको मैंने इसके लिए क्या मानते हैं तीनों वासना ये लोहमया श्रृंखला है ऐसा कहते हैं वो जानने वाले लोग ये तीन वासना मुक्त होने नहीं देंगे बदंती तजिया पटु बासना त्रय ये जो तीन प्रबल वासनाएं हैं देह वासना शास्त्र वासना लोक वासना, यही बांधने वाले हैं लोहे के बेड़ी का काम यही करते हैं यहां से मुक्त होने नहीं देते जो स्वाद विमुक्त है समुपाय इस मुक्ति का, जो ये तीनों वासनाओं से रहित होगा कोई मुक्ति को प्राप्त करता है यहां तक हो गया था अब प्रश्न उठेगा कि आत्मवासना दब गई है देह वासना के कारण या लोग वासना के कारण या शास्त्र वासना के कारण जो आत्म वासना दबी हुई हो तो उसको कैसे फिर जागृत किया जाए उस आत्म वासना को तो उसके लिए युक्ति बताते हैं जलादि सपर्क वशात्भूत दुर्गंध दूता गुवासना संघर्षण ना बिभाति सम्य विधू मति बाह्य ग जलादि सपर्क वशा प्रभुता दुर्गंध दूता गुवासना संघर्षण निभाति सम्यूयति बाह्य ग्रिता दुरस लप्ता परसना प्रज्ञाति संगर्षण विशुद्धा प्रतीयते चंदन गंधवतस्फुटा अंताश्रिता दुनवासनाली पसना प्रज्ञा संगर्षण तो विशुद्धा प्रतियते चंदन एक दृष्टांत दे रहे हैं एक अगरू जिसका अगरबत्ती बोलते हैं ना अगरू का काष्ट से बनता है वो अगरू नाम का एक लकड़ी है उसको किसाई करते हैं अमुख करते हैं करके फिर वो बना देते हैं शेख मेला लपेट के बनाते हैं सुगंधी लकड़ी है अगरू कहते हैं कीचड़ में जल में पड़ जाने से बहुत दिन तक वो अगरू का काष्ट था बहुत सुगंध काष्ट था किन्तु तो जल में पड़ गया जलादि के संपर्क से आदि से कोई भी कीचड़ आदि जो भी उसको गीला कर सके ऐसे पदार्थ के संबंध से संपर्क वसात प्रभूत दुर्गंध धूत अगरु दिव्य वासना कहते उसमें दुर्गंध पैदा हो गया किसके संबंध से जल के संबंध से बहुत सुगंध था स्वभाव तो सुगंध काष्ट है वो किन्तु तो जलादि के संपर्क से उसमें प्रबल दुर्गंध के द्वारा लिप्त हो गया दुर्गंध से धूत मान लिप्त कौन हुआ अगरू वासना अगरू का जो संस्कार सुगंध था वो तो लिप्त हो गया दुर्गंध से लिप्त होने से मैंने ढक गया अब वहां पर सुगंध नहीं पाया जाता जो जलादि के संपर्क काल में अगर काष्ट में सुगंध नहीं पाया है उसका स्वरूप है सुगंध वाला किंतु सुगंध दब गया दुर्गंधि के कारण जलादि के संपर्क से दुर्गंध पैदा हो गया उसमें होने से जो उसका स्वरूप था सुगंध वो डब गया धूतलिप्त हाँ। कहा है प्रहुत प्रभु प्रभुत्म अति प्रबल दुर्गंध प्रभूत माने प्रवल प्रवल दुर्गंध से लिप्त होने के कारण दुर्गंध पैदा हो गया जल के संपर्क से चाहे श्रीखंड चंदन हो चाहे अगरू हो एक काष्ठ का नाम है ये सुगंधी द्रव्य होते हैं ये किन्तु जल में बहुत दिन पड़ जाने के कारण से उसमें एक दुर्गंध पैदा हो गया तो नैमित्तिक है दुर्गंधा और स्वाभाविक है उसका सुगंध तो जो दुर्गंध से लिप्त होने के कारण जो अगरू के जो सुंदर वासना है संस्कार है खुशबू है दिव्य वासना थी उसमें वो क्या हो गया भूता लिप्त हो गया अब वह सुगंध नहीं पाया जाता उसमें सुगंध आप चाहें तो कुछ आपको कार्य करना पड़ेगा जल में अगरू काष्ट के पड़ने के पश्चात जो उसमें जल के द्वारा सड़ जाने से जो दुर्गंध आ रहा है सुगंध नहीं पाए जा रहा है अब सुगंध लेना हो तो जितने सड़ा हुआ अंश हो घिसना पड़ेगा उसको एक ही उपाय घिसो उसको यही कहते हैं संगर संघर्षण नहीं बिभा संगने यमाने भाई ये कहते हैं संघर्षण करना पड़ेगा पत्थर में उसको रगड़ना पड़ेगा जितना सड़ा हुआ अंश है उसको निकालना पड़ेगा संघर्षण नहीं विधु माने सदी बाह्य गंदे बाह्य गंध जो तो कौन था दुर्गंध जो बाहर से आया हुआ गंदा जल के कारण आया हुआ गंध को माने निकालने पर उसको जब हटाएंगे आप बाह्य गंध के हटाने पर सम्यक दिखा फिर वो सम्यक प्रकार से अगरू के गंध पाया जाता वहाँ बाद में क्या पाया जाता है अगरू का गंध पाया जाता क्यों जो जितने सड़ गया था सड़ना मैने जल के संपर्क जहां तक हो गया था तो वो उसके कारण से दुर्गंध आ रहा था उसने हम सबको घीस करके फेंक दिया तो भीतर में फिर सुगंध ज्यो का त्यो पाया जाता है उसके गंध पाने के लिए घर्षण करना पड़ा वैसे ही यहां भी अनात्म संस्कार के द्वारा आत्म संस्कार जो दब रखा है तो उसके लिए यहां भी घर्षण करना पड़ेगा बुद्धि में घर्षण करके अनात्म संस्कार को हटाना पड़ेगा ये करना चाहते हैं ये दृष्टांत दे दिया अब यहां घटाते हैं अंत श्रिता अनंत दुरंत वासना अंतकरण में आश्रित जो अनंत वासनाएं हैं अनंत है दुरंत है उसको निकालना बड़ा कठिन है तब तक भोग भोगने की जो इच्छा है वासना है संस्कार है अंतकरण में आश्रित जो अनंत वासनाए और उसको निकालना बड़ा मुश्किल है जो वासनाएं ऐसी हैं ऐसे वासना रूपी धूलि से लिप्त हो गई है बुद्धि आपकी लिप्त हुई है परमात्मा वासना मानी ये जो बाह्य विषयों की जो संस्कार है ना अंतकरण में है उसके द्वारा लिप, लिपायमान हो गया कौन लिपायमान हो गया आत्म आत्मसंस्कार ये कहते हैं धूली विलपता जो विषय रूपी वासना रूपी जो धूली है उससे लिप्त हो गई है परमात्मा वासना परमा, परमात्मा वासना संस्कार ढक दग गया ढकने से क्या हुआ अब उसको ढका आए तो वो परमात्मा को संस्कार को जगाने के लिए बाह्य संस्कारों को हटाना पड़ेगा तो क्या करना यह अभी संघर्षण है कहते हैं संग प्रज्ञाति संघर्षण तो विशुद्धा प्रतीयते चंदनगंध स्फुटा प्रज्ञाति संघर्षणतः प्रज्ञा माने बुद्धि बुद्धि में खुद विवेक विचार करना पड़ेगा यही संघर्षण है प्रज्ञा अति संघर्षणतः प्रज्ञा मने बुद्धि को अति संघर्षण करने से बुद्धि में विचार ही चाहिए मंथन करते करते करते संघर्षण तो विशुद्धा परमात्मा वासना विशुद्धा प्रती है परमात्मा वासना जो है संस्कार है विशुद्ध रूप से प्रकट हो जाती है बाह्य वासनाएं हटाएंगे विचार के द्वारा तो, कैसे तो चंदन गंधवत जैसे चंदन का गंध आप चाहते थे तो उसके लिए क्या किया था आपने सड़ा हुआ अंशों को घिस करके बाहर किया था वो तो बाहर क्रिया हुई थी वो किन्तु यहां पर बुद्धि में विचार करना पड़ेगा कि जो ये जो बाह्य वासना को हटाएंगे जब तब परमात्मा वासना प्रकट होगा। सब जगह। ये कहा आगे अनात्मैया ताशे भाति स्वयं स्फुटा अनात्मनाजास्थिरोसना नित्यात्मनिष्कया तम नाशे भाती स्वयं स्फुटा अनात्म वासना जालई अनात्म बासना के जो जाल है माने उसकी इच्छा उसकी इच्छा उसके बाह्य विषयों की इच्छा अनात्म विषय की जो इच्छा है ना इसके जो जाल एक बना हुआ है अनात्म वासना एक आत्मा है बाकी शरीर का आदि अनात्मा है शरीर को ऐसा रखू ऐसा रखू इंद्रियों को ऐसा रखू ये विषयों को ऐसा रखू जो अनेक प्रकार की जो इच्छाएं बनती है ये अनात्म वासना का जाल है तो अनात्म संस्कार की जालों से तिरोभूता आत्मवासना दबा हुआ है आत्मवासना आत्मसंस्कार जगता ही नहीं जग भी गया तो बहुत कम मंद रूप से जगता है कि विषयों की जो तीव्र इच्छा है तो अनात्म वासना जाल एक आत्मा है बाकी सब अनात्मा चाहे शरीर संबंधी हो चाहे इंद्रिय संबंधी चाहे वायु विषय संबंधी जितने भी संस्कार जितने भी हैं अनात्मवासना के जाल से तीरोभूत आत्मवासना जो तीरोभूत हो गया कौन आत्मवासना टका हुआ है आत्मा आत्मसंस्कार जगी नहीं पा रहा है इसको इसको हटाना है जो दबा हुआ आत्मवासना को जगाना है तो क्या करना नित्यात्मनिष्ठ या तेसाम नाशे भाती स्वयं सुधा तेसाम नाशे सबी उनका नाश करना पड़ेगा अनात्म वासना के जाल को नाश करना पड़ेगा नाश करने का क्या साधन अनात्म संस्कार भरा हुआ है तो जैसा संस्कार होगा वैसे सोचता है वैसे कार्य में लग जाता है व्यक्ति तो इसका नाश में क्या कारण है तेसाम नाशे सती इनको नाश करने पर तो नाश किसके द्वारा तो कहा नित्यात्मनिष्ठा यार निरंतर आत्मनिष्ठा करनी पड़ेगी आपको प्रयत्न इधर करना पड़ेगा आत्मनिष्ठा बनानी होगी तो अनात्म वासना रूपी जाल नष्ट हो जाएंगे नित्यात्मनिष्ठ या तेसाम नाशे तेसाम माने वासना के जाल का नाश करने पर बाह्य वासना के जाल का नाश किसके द्वारा नित्या आत्मनिष्ठा के द्वारा नाश करने पर माने मैं सच्चिदानंद नघन ब्रह्म हूं इस भाव में रहना होगा आपको ये भाव में रहने लग जाएंगे तो बाह्य वासना रूपी जाल नष्ट हो जाएंगे ऐसा होने पर भाती स्वयं फुटा करते आत्म वासना स्वयं स्पष्ट रूप से भाजती है पे तो दबी हुई जो वासना है आत्मा वासना वो जग जाती है प्रकट हो जाती है स्वयं ऐसा यथा यथा तथा मोक्षे सति वासना आत्मा प्रतिबंध शून्य प्रत्यगवस्थित मनस तथा तथा मुसनाष मोक्षे सति वा आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य कहते हैं जब आपको भीतर की तरफ जाएंगे तो बाहर की तरफ अपने आप हट जाएगा अगर इन विषय के संस्कारों को नाश करने की इच्छा है तो आत्मा का वृत्ति के तरफ जाइए ये कहते हैं यथा यथा प्रत्यक अवस्थितम मनः जब जब भीतर अंतरात्मा के तरफ मन स्थिर होता जाता है जितने जितने भीतर गया मन तथा तथा उसी उसी प्रकार बुनचती बाह्य वासना बाह्य संस्कारों का त्यागता रहता है जैसे जैसे अंतर्मुखी वृत्ति में जाता रहता है वैसे वैसे बाह्य वासनाओं का त्याग स्वतः होता जाता है देखते आगे बढ़ेगा तो पीछे वाला अपने अट गया पीछे हो गया यह स्थिति है यथा यथा मैंने जैसे जैसे जैसे प्रत्येक अवस्थितम मना आत्मा के तरफ मन जैसे जैसे पहुंचेगा तथा तथा मुंजदी बाह्य वासना उसी उसी प्रकार बाह्य संस्कारों को त्यागता रहता है यह स्थिति है निशेष मोक्षेष अधिवासना नाम बाह्य वासना का संपूर्ण रूप से विनाश हो जाने पर एक भी अपासना नहीं है बाह्य संस्कार समाप्त कर दी जिसने ऐसा होने पर आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य उस में आत्मानुभव प्रतिबंध रहित हो जाती है ये बाह्य विषयों की जो इच्छा है ना यही आत्मानुभव आत्मान के प्रतिबंधी का है आत्मानुभव होने नहीं दे रही कौन बाह्य विषयों की इच्छा ये इच्छाएं सब जिस दिन समाप्त होगी पूर्ण रूप से उसी दिन आत्मानुभूति प्रतिबंध सुनिया आत्मा का अनुभव होगा प्रतिबंध रहित कोई प्रतिबंध नहीं वहां आत्मा आपको साक्षात्कार होगा बाह्य विषयों के संस्कार समाप्त करना होगा आपको वो संस्कार समाप्त करने के एक ही अंतर्मुखी वृत्ति में जाना होगा तो अंतर्मुखी वृत्ति में जाते जाते जब ये संस्कार सारे नाश हो जाएंगे तो आत्मा की अनुभूति प्रतिबंध रहित होकर के प्रकाशित होती है ऐसा आगे है। आर अध्यास है अध्यास माने भिन्न भिन्न पदार्थों की जो एकता है उसको अध्यास बोलते हैं चेतन आत्मा जड़ शरीर है इंद्रिय है मन बुद्धि जड़ इसमें जो एकता होकर के काम करते हैं हम मैं मनुष्य हूं मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं तद ये अध्यास कहते हैं इसको माने आत्मा को चेतन को ये जड़ शरीर में मिला करके एक कर देते हैं व्यवहार में तो ये बंधन का कारण है यहाँ छानबीन करके अपने को अलग करना होगा ये जो ऐक्य है चेतन और जड़ की जो ऐक्य बन करके जो कार्य होता है ये ऐक्य को तो अध्यास बोलते हैं ये अध्यास का खंडन करते हैं आगे स्वात्म सदास्थ मनो नश्य बासना स्वाध्यासापन कुर स्वात्म सदास्थित मनो नश्यति योगिन वासना चात स्वाध्यासन यम कुरु स्वात्मनी एवं सदास्थितिया देखो मन का नाश करना हो जब तक मन रहेगा विषय चिंतन करेगा अनिवार्य है इस मन को नाश करना होगा तो मन को नाश करना माने क्या आत्माकार वृत्ति में रहे तो मनो नाश हो जाता है विषय चिंतन नहीं होगा उस काल में स्वात्मनी एवं सदास्तिया चित्तवृत्तियों को ना अपने आप में ही रोक करके निरंतर रोक करके मनोनष्यति योगी ना जो साधक है योगी मैंने साधक उनका मन नाश हो जाता है जो निरंतर चित्तवृत्तियों का रोकने का जिसने अभ्यास बनाया मैंने अपने आप में भीतर की तरफ जाने का अभ्यास बनाया है ऐसे योगी मैंने साधकों का क्या होता है मनोनश्यदी ही मन का नाश हो जाता है मन नहीं रहेगा तो बाह्य विषय की चिंतन नहीं होगा मनोरश्य स्थितिया स्थित्वा है कि स्थित्वा स्थित्वा से गया। स्थिति से स्थिति शब्द का स्थितिया स्थिति से स्थित्वा पाठ होगा तो रह करके किंतु यहाँ स्थिति से स्वात्मनी एवं सदा स्थितिया स्थिति शब्द है तृतीय है स्थितिया आत्मा में ही रहने के जो अभ्यास है स्थिति है उसके द्वारा जब आत्मा में ही रहने लग जाता है व्यक्ति तो क्या होगा उसको मनोनाश होगा मनोनाश होना माने बाह्य विषयों का चिंतन समाप्त हो जाएगा मन नहीं है उसका काल में तो मनोनषद योगी नाम केवल मन ही नहीं जब मन नहीं है तो उसमें आश्रित होने वाले संस्कार भी नहीं रहेंगे वासना नाम चाहता जितने भी संस्कार हैं बाह्य विषयों के संस्कार मन में होते हैं वो तो मन ही नहीं रहा तो संस्कार कहाँ रहेंगे जब कोई बर्तन ही नहीं है तो जल कहां रहेगा क्योंकि वासनाओं का जो आश्रय बनता है मन जब मनोनाश हो गया तो बासना नाम क्षयश जाता है वासनाओं का विषय हो जाएगा आधार नाश से आधेय का नाश होता है जब दुग्ध का पात्र ही टूट गया तो दूध नहीं रहेगा क्योंकि मन आश्रय बनते हैं वासनाओं का जब मन नाश हो गया तो वासना भी नष्ट हो जाएंगे यह तो एक ही उपाय है अगर ये मन को नाश करना है और मन में रहने वाली बासना का नाश करना है तो आत्मा की तरफ सदा चिंतन करें उस चिंतन में लग जाएंगे तो इधर नष्ट हो जाएगा ये कहा स्वाध्यास अपनएनम गुरु इसलिए जो स्व अध्यास अपना जो अध्यास है स्व अध्यास मैं एक पुरुष हूँ स्त्री हूँ जो अपना अपना एक अध्यास बना हुआ है इसको हटाने का प्रयत्न करो कहा स्व अध्यास अपनैनम गुरु इसको हटाने का काम करो गुरु लोट लगा का प्रयोग किया है ऐसा करो आदेश आगे कहते महाराज हटाना तो है कैसे हटाएं एकाएक हटा है? एक तो है नहीं अरे तो थोड़ा थोड़ा चलना पड़ेगा पहले तमोगुण को हटाना होगा फिर रजोगुण को हटाना होगा फिर शतुगुण को भी हटाना होगा तीनों गुण से हटा देंगे तो आप अध्यास चला जाएगा पहले शतुगुण और रजोगुण के सहारा लेकर के तमोगुण को हटाना होगा आलस्य आने से काम नहीं चलेगा इन्हें बी एस उससे भी काम नहीं चलेगा करना भी पड़ेगा कुछ चिंतन भी चाहिए आलस्यदी ये तमोगुण के कार्य हैं, उसको सबसे पहले हटाना पड़ेगा तमोगुण क्या करता है कुछ भी कार्य में बाधा कर देता है तमोगुण का इतना काम है कुछ काम है करने नहीं देगा आए जाने दो तमोगुण का स्वभाव है वो भी काम नहीं चलेगा आपको जागरूक अवस्था में रहना होगा होश आवास में रहना होगा तो तमोगुण को हटाने के लिए रजोगुण और सदोगुण के आश्रय लेना होगा और रजोगुण तो फिर रजोगुण लिया था सहारा तमोगुण को हटाने के लिए माने प्रवृत्ति में लगे थे आप अच्छा कर्म कर रहे थे शतुगुण तमोगुण लेते सम... रजोगुण लेते समय में शुभ प्रवृत्तियां होगी आपके पास क्या होगी शतगुण के कारण शुभ प्रवृत्तियां होगी किंतु वो उसका भी अंत होता नहीं है तो वहां से भी रोकना है तो शतुगुण के सहारे से रजुगुण को हटाना होगा सत्यों में फिर वो सत्व का भी केवल शुद्ध सत्व का सहारा लेकर के उस शतोगुण को भी हटाना होगा तो तीनों गुणों से बाहर हो जाएंगे बासना रहेंगे न यही उपाय है, बताते हैं तमोद्वाभ्याज्यस्मा सत्व अवस्ब्य स्वाध्यासापन यू तमोद्वाभ्याज्वाद शुद्धेन तस्मात्वअ्य स्वाध्यास अपनयम कुरु तमो द्वाभ्या द्वाभ्याम गुणाभ्याम तमो नश्यति दो गुणों का सहारा लेना होगा सदुगुण और रजोगुण उसके सहारे से तमो नश्यति तमोगुण गुण नाश होगा जब प्रवृत्तिशील आप होते हैं तो आलस्य भी नहीं आ पाएंगे तमोगुण प्रवेश नहीं कर पाएगा उसका तमोगुण का काम है कुछ भी न करना आलस्य आदि में जगड़े रहना वो तमोगुण का काम होता है मोहर में डाल देना किंतु रजोगुण और सदुगुण दोनों जब होगा जिसका अवस्था में तो तमोगुण काम नहीं कर पाएगा तमो द्वाभ्याम कहा तमोगुण को दो गुणों के द्वारा नाश किया जाता है द्वाभ्याम तमा नश्य दो गुणों से तमोग नाश होता है जब रजुगुण और सदुगुण में अब रहें तो तमोगुण नहीं रहेगा एक गुण नष्ट हो गया और रज सत्वाद कहते अब रजोगुण को भी नाश करना है किससे सत्वगुण में आश्रित होकर के रज सत्वाद सत्वगुणाद रज नश्य थी सत्वगुण में जब आप आश्रित होंगे तो रजोगुण भी नष्ट हो जाएगा और सत्वम शुद्धे नश्य थे सत्वगुण भी गुण तो गुण है उसको भी अटाना है तो शुद्ध सत्व में आश्रित होना होगा तो ये सत्वगुण भी चला जाएगा नाश होगा तस्मात सत्को में इसलिए मुख्य साधन क्या हो गया शुद्ध सत्व उसी के सहारा लेकर के अवस्ट सहारा लेकर शुद्ध सत्व के सहारा लेकर के 100 अध्यास अपन गुरु अपना जो अध्यास इतिहाज में अहमदा ममता है इसको हटाने का काम करो कहते महाराज बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे तो शरीर कैसे चलेगा खान आदि रहन सहन आदि शरीर की रक्षा कैसे होगी कुछ भी नहीं करें सब में बैठे रहें तो काम कैसे चलेगा कहते देखो काम चलता रहेगा जिसका जैसा है प्रारब्ब शरीर का पोषक होता है इसमें निर्भर हो के जाओ। आपके प्रारब्ध से ज्यादा जितना आप प्रयत्न करें मिलने वाला नहीं है और प्रारब्ध में जो होगा कोई न कोई निमित्त बन करके आपको मिल जाएगा अजगर के दृष्टान्त देते हैं अजगर कोई चल नहीं सकता आहार विहार के लिए कहीं जा नहीं सकता पड़ा है पड़ा है एक जगह किन्तु ये होता है कि बकरी की इच्छा होती है वहाँ उसका प्रारब्ध कैसा आज उस तरफ चरने जाती है मैंने परमात्मा बकरी को प्रेरणा कर दिया मन में इच्छा पैदा कर दी पहुंच जाती अजर के सामने हो जाता है उसका कहा उसको कहीं बकरी को मारने के लिए किलोमीटर जाना नहीं पड़ता बगरी सोए आ जाती वहाँ के लिए विनती तो ईश्वर की प्रेरणा है ईश्वर ने प्रेरणा कर दी उसके आहार रूप में पहुंचा दिया वहां तो वैसे प्रारब्ध जो है ये शरीर का एक प्रारब्ध है जब तक इसका जो भोग मिलना है जैसा मिलना है वो मिलेगा तो इसको तो प्रारब्ध के खाते में डाल दो प्रयत्न मत करो इसकी रक्षा के लिए अपने आप होगा ये बोलते हैं प्रारब्धम पुष्यति बपुह रीति निश्चित निश्चल कुरु प्रारब्धं आलब्य यु प्रारुष्यति बपूरीद निश्चि निश्चल धैर्य आलम्यन स्वाध्या निश्चित्य कहते हैं प्रारब्धम पुष्य बपु इति चला निश्चित प्रारब्ध इस शरीर की रक्षा करेगा बपू माने शरीर इसकी रक्षा प्रारब्ध करेगा प्रारब्ध चले जाने के बाद कितने भी डॉक्टर लगे कितने भी यंत्र लगे को रुक नहीं पाता चला जाता है वेंटिलेटर लगा रहे हैं हमुक लगा रहे हैं चला जाता है प्रारब्ध ही इसका रक्षा करता है जब तक जिसका जैसा प्रारब्ध है कोई न कोई निमित्त से उसको जब तक रक्षा होनी होती है ये स्थिति है। प्रारब्धम पुष्य दीपू पपू मैंने शरीर इस शरीर की रक्षा प्रारब्ध करता है निश्चला, निश्चला निश्चल भूतवा निश्चय करके निश्चल हो जाओ माने तड़फड़ाना मत करो जो तो प्रारब्ध जैसा होगा मिलेगा जैसा होना माने एक दृष्टान्त तो से समझ सकते हैं जैसे हम दुख को कभी चाहते नहीं कभी इच्छा भी नहीं होती तो कि मुझे दुख मिले अन्य को दुख मिले अलग बात को मुझे दुख मिले ये मेरी इच्छा कभी होती नहीं है और हम प्रयत्न भी नहीं करते हैं उसके लिए अपने दुख के लिए कभी हमने प्रयत्न, इच्छा ही नहीं तो प्रयत्न कहा से पहले इच्छा होगी तो प्रयत्न करना होता है स्व संबंधित दुख की इच्छा किसी की होती नहीं है शत्रु संबंधित दुःख की इच्छा तो होगी उसको दुःख मिल जाए किंतु अपने लिए दुःख की इच्छा कोई करता नहीं है कई तो मूर्ख कभी होगा विवेकी की तो बात छोड़ो सो संबंधी दुख नहीं चाहता जब नहीं चाहेगा तो उसका प्रयत्न क्यों करेगा दुख के लिए कोई प्रयत्न करता है क्या मूर्ख कभी नहीं करेगा अपने दुख के लिए प्रयत्न कोई भी नहीं करेगा किंतु बिना प्रयत्न भी दुख आ जाता है क्यों लिखा हुआ है प्रारब्ध है क्यों हमारा है तो कहा जाएगा वो हमने इच्छा भी नहीं की प्रयत्न भी नहीं किया उसको लेने के लिए तो पहुंच गया जैसे दुख हमारा है तो हमारे पास आता है हमारा नहीं प्रारंभ पूर्व किया हुआ पाप का फल पाप किया था तो दुख आएगा यदि अगर पुण्य किया होगा पूर्व में तो जैसे न चाहने पर भी दुख आता वो भी तो आएगा उसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत क्या है किसके लिए सुख के दुख का दृष्टान्त रखना चाहिए हमेशा दुख हमारा था तो हमारे पास आया तो सुख भी अगर होगा पुण्य कर्म हमारा होगा तो सुख उसका परिणाम सुख रूप से आना है आएगा उसको प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होगी जैसे दुख न चाहने पर भी आया क्यों हमारा था तो सुख भी अगर हमारा होगा लिखा होगा तो आएगा ऐसा निश्चय करके बैठ जाएगा तो प्रारब्धम पुष्यति पपू ये निश्चित ऐसा निश्चय करके ये शरीर की रक्षा प्रारब्ध करेगा जब इतना दिन होगा उससे ज्यादा जितने भी प्रयत्न आप करें एक क्षण भी आगे जाना संभव नहीं है जितना होगा और जिस ढंग से इसको होना होगा बड़े बड़े सेठ रोगी और खुराक की कमी है क्या उस घर में और एक मजदूर अच्छी उसमें जाता हुआ दिखाई पड़ता है कर्मों का खेल है पूर्व कर्म का वहां सेठों के घर में कोई कोई खाने पीने की कमी नहीं दवाई दारू की कमी नहीं के रोगी होते वहां भी रोगी होते देखा क्यों तो प्रारम्भ ऐसा उसका ये न खान पान से ठीक होना है न कुछ होना है जैसा जैसा है वैसा दूरा है प्रारब्धम पुष्य दे पपू ये शरीर की रक्षा प्रारब्ध करेगा माने प्रयत्न मत करो इसके लिए कहना यह प्रयत्न तो भीतर अंतरात्म वृत्ति में प्रयत्न करो यदि निश्चित ऐसा निश्चय करके निश्चल निश्चल हो जाना माने मन को इधर उधर नहीं कि अब ऐसा करना पड़ेगा जीवन के लिए ऐसा होगा ऐसा होगा ये करना पड़ेगा ये सब छोड़ दो धंगा हाँ सब धनता छोड़ दो धैर्य में आलम क्यों तो धैर्य लेना पड़ेगा धैर्य का सहारा लेना पड़ेगा धैर्य का सहारा लेना होगा धीर बन के बैठो तो यत्न यत्न के द्वारा ऐसे धैर्य रूपी यत्न के द्वारा स्व अध्यास अपन गुरु ये जो अध्यास बना हुआ है इसको हटाओ मैं मनुष्य हूं ये बुद्धि को हटाओ ये अध्यास को हटाओ ये कहा आगे नाहं जीवा हम जीव पर ब्रम्मेद्यापूक वासना बेगत प्राप्त स्वाध्यासान कुर जीव पर ब्रम्मेद्यापूक सना बेगत प्राप्त स्वाध्याशापन यम कुरु न हम जीवा ये बुद्धि बनाओ हमेशा मैं जीव नहीं हूँ जीव माने जीव प्राण धारण जो प्राण धारण करने वाले तत्व को जीव बोलते हैं नहीं वो नहीं हूँ ये भावना बनाओ जीवत्व तो यदि आप मानेंगे तो जीवत्व के साथ साथ शरीर आदि साधा आ जाएंगे शरीर उपाधि के कारण से जीवत्व तो है तो खाली जीव नहीं साथ में शरीर मिलकर के आएगा और इसके लिए कोई अंत होता नहीं है कहां तक चलना है तो इसलिए ना हम जीव यहीं से काटो मैं जीव नहीं हूं ना हम जीव परम ब्रह्म में सचिदानंदगण आत्मा हूं इस, इस बुद्धि में बैठो अगर आप देहाध्यास को काटना चाहते हैं तो उस बुद्धि में बैठो जीव बुद्धि बनाए रखे और देहाध्यास कर जाए संभव क्योंकि देह में एकता होने पर ही वो जीवत्व आया हुआ है तो जीवत्व भी बना रहे और देहाभ्यास भी कटे संभव नहीं है तो इसके लिए क्या करना ना हम जीव ऐसी बुद्धि बनाना नहीं जीव नहीं है जीव नहीं फिर परम ब्रह्मा शास्त्र बोलता है तरतमसी उसको ऊपर विश्वास करके नहीं परमात्मा आत्मा हूं आत्मा हो इस बुद्धि में बैठा इति व्यावृत्ति पूर्वकं ये जो परब्रह्म की जो कैसे पर ब्रह्म भाव में जाना है कहते हैं उससे भिन्न की व्यावृत्ति करना अतत व्यावृत्ति जो उससे भिन्न है वो अतद होंगे तत्व भिन्न को अतत बोलते हैं माने परमात्मा से जिन, जितने भिन्न होंगे उनको क्या है अतत् उनकी व्यावृत्ति से जाना माने ये पर नहीं है ये पर नहीं है ये पर नहीं है ऐसा अतत व्यावृति परमात्मा से भिन्न की व्यावृत्ति के माध्यम से चलना माने शरीर पर ब्रह्म नहीं है निषेध मुख से जाना ये कहते हैं अत व्यावृत्ति पूर्वक माने पहचान दो तरह से होता है व्यक्ति का पहचान ये व्यक्ति अमूक है ये विधि मुख से पहचान होगा नाम ले लेंगे हम ये सच्चिदानंद है ये विधि मुख से पहचान होगा एक होगा इनसे अतिरिक्त का निषेध कर देंगे इनका नाम लेने की जरूरत है अपने पहचान हो जाएगा यह सच्चिदानंद नहीं है ये सच्चिदानंद नहीं है ये भी सचिदानंद नहीं है सच्चिदानंद व्यक्ति से इतर में सच्चिदानंद का निषेध कर देने पर जो बचेगा वो सच्चिदानंद हो जाएगा नाम लेना नहीं पड़ेगा वहां इसको कहते हैं अतत व्यावृत्ति अतद व्यावृत्ति रूप से करना अततव्यावृत्ति आयम सखितम अभिदत्ते श्रुतिरपी शिव महिन पढ़ते ना श्रुति आपको बताती तो है मैंने वेद बोलता तो है आपके बारे में किंतु सीधा सीधा ये परमात्मा है ऐसा नहीं कह सकता वो अततव्यावृत्ति रूप से श्रुति बोलती है आश्चर्यचकित होकर माने ये परमात्मा नहीं है ये परमात्मा नहीं है ये परमात्मा नहीं जो जो पदार्थ परमात्मा से इतर हैं उनमें परमात्मा बुद्धि का निषेध करते हुए परमात्मा का पहचान कराती है शक्तिवृत्ति से वहां अर्थ नहीं होता अतत्वृत्ति में ऐसा तो यहां भी कहा नाहम जीव परम ब्रह्म मैं जीव नहीं हूं मैं परमात्मा हूं ऐसा कैसे तो कहा अत आत, व्यावृत्ति पूर्वकम परमात्मा को तत्पद से लेना और परमात्मा से इतर जो होंगे अतत् वो अतत् व्यावृत्ति के पूर्वक समझना इसको परमात्मा भिन्न से पृथक रूप से समझना पूर्वकम वासना वेगतः प्राप्त वासना के बेव के जो प्राप्त है जितने ज्यादा संस्कार ज्यादा होगा उतने शरीर में आत्मबुद्धि दृढ़ होगी मजबूत होगी जैसे जैसे संस्कार क्षीर्ण होगा वैसे वैसे हल्का होता जाएगा आत्मबुद्धियां हल्की होती जाएगी वासना वेगतः प्राप्त व्यासना के वेग संस्कारों को वेग से जो प्रबल वेग के कारण प्राप्त क्या है अध्यास मैं मनुष्य हूँ ऐसा जो अध्यास है इस अध्यास को हटाओ इसको हटाने का उपाय क्या है नाहम जीव परम ब्रह्म बुद्धि यह बुद्धि में लग जाओ तो ये देह में मनुष्य भाव जो आया हुआ है वह हट जाएगा जो वासना आगे बेग से प्राप्त है अनादिकाल से इन्हीं विषयों को भोगता रहा जिस शरीर में गया वो हूं करता रहा ऐसे जो संस्कार है उसके विग से जो प्राप्त है अध्यास अपने आप का अध्यास है यहाँ तो इस अध्यास को हटाओ किसेम जीव परम ब्रह्म ऐसे अभ्यास के द्वारा मैं जीव नहीं हूं परम ब्रह्म ऐसे इस बात के द्वारा मानिए पारमार्थिक सत्ता की बातें चल रही है किन्तु तो व्यवहार में व्यावहारिक सत्ता होगी जो व्यवहार करेंगे तो स्त्री पुरुष भाव जब तक जीवन है तब तक रहेगा जिसके साथ जैसा व्यवहार करना वैसे करना ही पड़ेगा तीन सप्ताह में वेदांत में तीन सप्ताह में बातें होती है कभी परमार्थ सत्ता पारमार्थिकी सत्ता कभी की सत्ता कभी प्रादिभाषिक सत्ता ये पारमार्थिक बातें बोल रहे हैं वास्तविकता ही है किन्तु तो व्यवहार तो अपने ढंग रहेगा भीतर से ऐसी भावना बनाओ कहीं व्यवहार में ऐसा मत करोगी नहीं भेदभाव पूज रहे छुआछूत पूज रहे बक्शा बक्शे पूछ रहे एक ही ब्रह्म है वो नहीं चलेगा वहां वो तो व्यवहारिक सत्ता अलग है उसमें तो जैसा परंपरा जहां जैसा वैसे निभाना पड़ेगा भीतर से ऐसी भावना बनाना मैं सचिदानंद आत्मा हूं ऐसी भाव भी भीतर की मनोभाव को बदलो बाहर के भाव नहीं बदल सकते वो तो व्यवहारिक तो सत्ता में जैसा वैसे चलाना पड़ेगा व्यवहार तो व्यवहार अपने ढंग से चलेगा वो किन्तु तो भीतर से भावना बदलो ऐसा कहा आगे श्रुत्या युक्ता स्वान्भूत ज्ञात्म क्वचिदभासत प्राप्त स्वाध्यासा नुत्या युक्त स्वान्भूत ज्ञात्मन आभासत प्राप्त स्वाध्याशा करो। कहते देखो तीन साधन लगा लो शास्त्र भी हाथ में चाहिए शास्त्र के बिना उसके बारे में जानकारी नहीं श्रुति से शास्त्र भी वेद वेद बोल रहा है तब तो मशीन ऐसा बोलता है तो श्रुति के द्वारा और युक्ति भी लगाने पड़ेगी युक्ति से छानबीन करके शरीर को आत्मा से अलग करना होगा शरीर को अलग करना आपके पास बुद्धि है युक्ति लगानी होगी श्रुतिया युक्ति एक साधन श्रुति शास्त्र है दूसरे नंबर का साधन युक्ति तीसरे नंबर के साधन स्वानुभूति अपने आप अनुभूति स्वयं के अनुभव ये तीनों साधन के द्वारा सार्वात्म आत्मना ज्ञात्वा ये तीन साधन के द्वारा किया जाना आत्मा की एक व्यापकता को जानकर के सार्वात्म भाव जो कुछ है आत्मा है ऐसा समझे ये तीन साधन आपके पास श्रुति युक्ति स्वानुभूति अपना अनुभव तो श्रुतिया युक्तियां स्वानुभूतियां तृतीय पद हैं सब श्रुति के द्वारा युक्ति के द्वारा अपने अनुभूति के द्वारा अनुभूति बने अनुभव सार्व आत्म न सार्वात्म आत्मा की जो सर्वात्म भाव है व्यापकता है उसको जान करके श्रुति युक्ति स्वानुभूति के तीनों के द्वारा अपने स्वरूप कैसा है व्यापक है ऐसा समझ करके व्यापकता को अनुभव करके फिर क्या करे क्वचित आभासता प्राप्त स्वाध्यासा अपनैन गुरु कहा फिर कभी कभी जो भ्रम से जो आया हुआ अध्यास है फिर भी शास्त्र के जब शास्त्र दृष्टि से जब हम चलते हैं सत्संग में बैठे हुए होते हैं तो लगता है कि नहीं मैं देह के नहीं हूं मैं देह देहादी का ज्ञाता सच्चिदानंद आत्मा हूं हमारी बुद्धि स्वीकार करती है जब सत्संग में बैठे हों तो भीतर स्वीकार करती है उस जैसे सत्संग समाप्त तो होता है फिर एक मैं मनुष्य हूं फिर वो स्वीकार करती है प्रबल वासना है जब सत्संग में बैठे होते हैं तो हर व्यक्ति की बुद्धि स्वीकार कर जाती है कि मैं शरीर से पृथक हूं अलग हूं ऐसे स्वीकार करती है और सत्संग समाप्त तो होते ही फिर वो मैं मनुष्य हूं तो क्यों कहते हैं कुचित आभासत प्राप्त जो अज्ञान के कारण भ्रांति के कारण जो फिर पाया हुआ अभ्यास को क्या करो स्व अभ्यास अपने गुरु उसको हटाने का प्रयत्न करो फिर अगर फिर अभ्यास बने तो फिर हटाओ उसको जितने बार कपड़ा गंदा होगा धोते रहना पड़ेगा धोते धोते ही साफ होगा अभ्यास हटाओ कहा गया अनादान विसर्गाभ्याम ईसन नास्ते क्रिया मुने तदेक कुरु अनादान विसर्गाभ्याम ईशन्ना क्रिया मुने तदेक कुरु देखो आत्मा ऐसे एक चीज है अपना स्वरूप ऐसे एक चीज है क्या है अनादान विसर्ग विसर्गा नास्तिक क्रिया बने कहते हैं आत्मा के ग्रहण भी नहीं होता त्याग भी नहीं होता आदान मैने ग्रहण उसका निषेध कर दिया अनादान करके ग्रहण नहीं हो पाता और त्याग भी नहीं हो पाता विसर्ग मने त्याग ये दोनों से रहित होता अपना स्वरूप आप अपने आप को छोड़ भी नहीं सकते पकड़ भी नहीं सकते अपने से भिन्न पदार्थों को छोड़ना और पकड़ना जैसा हो वहां होता है ये पुस्तक अपने से भिन्न है हम छोड़ भी सकते हैं पकड़ भी सकते हैं स्वयं को न पकड़ सकते हैं न छोड़ सकते दोनों नहीं होता है ऐसा आत्मतत्व है विसर्ग विसर्ग्याम आदान का अर्थ होता है ग्रहण और विसर्ग माने त्याग दोनों में नए लगा हुआ है न आदान हो पाता है न विसर्ग हो पाता माने ग्रहण और त्याग से रहित ये दोनों धर्मों से रहित जो मुने ईसान नास्ती जो जिस मुनि का ये दोनों धर्म छूट गया हो माने लेन देन छूट गया हो त्याग भी नहीं हो पा रहा है क्यों अपने रूप स्वरूप में ना त्याग होता है ना ग्रहण होता है माने जिसके दृष्टि ऐसी बन गए अपने से भिन्न कुछ भी ना हो अपना रूप भी हो गया हो अब त्याग ग्रहण वहां नहीं होगा दोनों काम नहीं होगा जब द्वैत बुद्धि होती है तभी वहां ग्रहण और त्याग होता है मेरे से भिन्न है तो मैं कभी पकड़ता हूं इसको कभी छोड़ता हूं द्वैत बुद्धि काल में है ऐसा एक मुनि है मुनि शब्द का अर्थ है मननाथ मुनि मननशील व्यक्ति को मुनि बोलते हैं कोई भी व्यक्ति मुनि हो सकता है मननशील होगा या अध्यात्म जगत में अन्वेषण करता करता करता भीतर अपने बुद्धि को बढ़ाते बढ़ाते गया हुआ व्यक्ति को मुनि बोला जाता है भीतर का जो रिसर्च है वो चलते चलते बहुत ऊंची स्थिति में गया हुआ जो व्यक्ति होगा उसको मुनि शब्द से बोलते हैं हमारे शास्त्र मुनि माने मननाथ मुनि जो मननशील व्यक्ति होता है उसको मुनि कहते हैं उस मुनि का उस मननशील व्यक्ति का क्या होगा क्रिया नास्ती अब क्रिया नहीं हो पाएगी क्यों लेना देना रूप जो क्रिया होता है ना त्याग और ग्रहण किया द्वैत काल में होता है कब होता है मुझे जब द्वैत दिखता है मैं भिन्न हूं ये भिन्न है ये बुद्धि है तो मैं इसको कभी पकड़ता हूं कभी छोड़ता हूं ये द्वैत काल में है किंतु ऐसे जो गुनी व्यक्ति है मुनि तो एकत्व दृष्टि में पहुंचा हुआ है इसलिए अनादान विसर्ग ध्यान जो आदान भी नहीं हो रहा ग्रहण भी नहीं है विसर्ग मैने त्याग भी नहीं जिस मुनि का ईसत नाश्ति थोड़ा भी नहीं जब जरा सा ग्रहण और त्याग का अभाव बिल्कुल हो गया ऐसे मुनि का क्या होता है क्रिया नाश्ति आगे फिर कर्तव्य नहीं रहता उसका, क्यों जो एक तो बुद्धि में गया है तभी उसको ये दो कार्य समाप्त हो जाते हैं। दो कार्य नहीं ग्रहण और त्याग नहीं होता, होता। एकत्व तो बुद्धि में जाने पर ऐसा होता है ऐसे एकत्व तो बुद्धि में जो पहुंचा हुआ व्यक्ति है उसके लिए फिर कोई कर्तव्य विशेष नहीं होता माने जितने भी कर्तव्य है ना ये शरीर विशिष्ट अवस्था में लगाया गया है तुम मनुष्य हो तो तुम्हें ये व्यवहार करना पड़ेगा इस तरह से जीना पड़ेगा तुम उसमें भी ब्राह्मण हो फिर अभांतर जातियां भी है ब्राह्मण हो तो ये करे क्षेत्रीय हो तो ये करे जहां अभिमान करता वो काम करे कर्तव्य जब तक देहाभिमान है तब तक है देहाभिमान से ऊपर उठ गया वो एकत्व तो बुद्धि में पहुंचा अब ग्रहण और त्याग नहीं है ऐसी स्थिति में पहुंचे मुनि का कोई कर्तव्य नहीं होता उसके लिए स्मृति कोई आदेश नहीं दे सकती तो वो भी ये करे ऐसा आदेश नहीं होगा वहां तदेक निष्ठया नित्यम वही एकत्व तो में तुम भी निष्ठा करो क्यों वो एकत्व तो पाने वालों के लिए कर्तव्य समाप्त तो हो जाता है वो मुनि का कर्तव्य समाप्त है तुम भी वही काम करो तदेक निष्ठया निरंतर ऋषि एक ही निष्ठा बना करके तुम भी स्वाध्यास अपनयनम गुरु अपना जो अध्यास बना हुआ है मैं मेरा पना इस शरीर में मैं पना मेरा पना इसको हटाने का प्रयत्न करो ऐसा कहा आगे तत्वसि ब्रह्मात्मिक कुरु ब्रह्मण्या तत्व्यर्थ ब्रह्मात्मको कुरु देखो छांदो्योपनिषद में एक तत्वसी तो ऐसा वाक्य आता है और आदि से और भी वाक्य हैं केवल तत्वमसी ही नहीं अहम ब्रह्मास्मि आदि महावाक्य बहुत हैं प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म ऐसे ऐसे वाक्य हैं ये जो तत्वमसी आदि जो वाक्य हैं महावाक्य जिनको बोलते हैं माने ये वाक्य कोई संसारी शरीर आदि को बोलने वाले नहीं होते हैं शरीर से आत्मा को पृथक करके ये जो आत्मा है ये परमात्मा है ऐसा घोषित करते तुम परमात्मा हो तुम शरीर आदि नहीं हो ऐसा बोलने वाले वाक्य हैं महावाक्य तो यही आपको शस्त्र लेना पड़ेगा अध्यास को हटाने के लिए अहम ब्रह्माष्टी में, में जाना पड़ेगा तो तत्वमसी आदि वाक्य जो तत्वमसी आदि वाक्य सुना आपने जब उपनिषद पढ़ा तो उस काल में तत्त्वमशी अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यों को सुना सुनने के बाद आपको कुछ ज्ञान होगा क्या ज्ञान होगा उस काल में नहीं शरीर आदि नहीं हूं शरीर आदि से पृथक तत्व यही ज्ञान होगा तत्वमस्यादि तो वाक्यों से उत्पन्न क्या उत्पन्न होगा ब्रह्मात्मी बोध बोधता जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य ज्ञान पैदा होगा वृत्ति बनेगी तत्वमसयादि तो वाक्य ठीक से यदि समझेगा सुनेगा ठीक से समझेगा तो अहम् ब्रह्मास्मि ये बुद्धि पैदा होगी क्या बुद्धि अहम् ब्रह्मास्मि ये बुद्धि पैदा होगी वो बुद्धि को यहां बोध कहा ब्रह्मात्माय तत्व बोधता जीवात्मा परमात्मा की जो ऐक्य बुद्धि है ये बोध से क्या करो तो कहते हैं ब्रह्मणी आत्मत्व दार अपने आप को बिलीन कर दो ब्रह्म में मैं ब्रह्म हूँ ये भाव बनाओ मैं जीव नहीं हूँ मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ब्रह्मणी आत्मत्व दार ब्रह्म में आत्मभाव को दृढ़ करके मैं ब्रह्म हूँ ऐसे भाव दृढ़ करके क्यों हमारे पीछे शास्त्र है कौन तत्व मसी बोल रहा है उसके ऊपर विश्वास करके उसके द्वारा निष्पन्न हुआ जो ऐक्य आत्मबोध से ब्रह्मणी आत्म तो दार ब्रह्म में अपने आप को दृढ़ करके मैं ब्रह्म हूं ऐसा मजबूत करके स्व तो अभ्यास अपन गुरु यदि देह में मैं पना और मेरा पना है इसको हटाओ उधर आपके दृढ़ मजबूती आ जाएगी ब्रह्म भाव तो इधर अड़ जाएगा ये देहाभ्यास अट जाएगा ऐसा अहम वाव्य देहेस्म निशेष सवधान युक्तात्मा स्वाध्यासापन कुरू अहम बेहेस्लयावधि सावधान युक्तात्मा स्वास्थ्यासापन यम करू ये शरीर में जो मैं और मेरा पना है ना कभी मई पना होता है कभी मेरा पना होता है मैं रोगी हूं मैं भूखा हूं इत्यादि मैं रोगी हूं बोलते समय में मई लगाता है और मेरा शरीर रुक्र है ऐसा भी बोलता है मेरा मैं भी होता है मेरा भी दोनों होता है इसको अहमता ममता मई का अर्थ अहम और मेरा माने ममा ये जो दो बुद्धि हो रही यहां मई बुद्धि और मेरी बुद्धि जो होती है ये जो होना है ना इसको इसका नाम है अभ्यास तो इसको हटाओ कैसे हटाना चाहते अहम भाव से देहेश में निशेष विलयावधि इस देह में जो अहम हो रहा है आपका मैं अहम माने मैं मैं जाता हूं बैठता हूं उठता हूं नहीं लगता है अहम भाव जिसको मैं मैं बना कहते हैं हिंदी में अहम भाव अस्विन देहे अहम भाव्य निशेष विलयावधि हाँ। कहते हैं जब तक ये अहम भाव नाश नहीं होगा निश्चे अवशेष न बचे तब तक अस्विन देहे निशेष विलयावधि अहम भाव्य हाँ। जब तक पूर्ण रूप से अहम भाव नष्ट नहीं होगा ये शरीर में तब तक क्या करना सावधाने उतारना तब तक साधन करना सावधान हो करके रहना कहीं हम बात फिर पढ़ न जाए सावधान हाँ। है न युक्तात्मा स्वाध्या सात गुरु सावधान करके युक्त आत्मा हो मन को निगृहित करके रहने वाले को युक्त आत्मा बोलते हैं ज्ञान दूसरे पढ़ भापर क्या भवाध्या बाबा बाबा अध्य ठीक है आज तुम ऐसे हो जाओ सावधान से युक्त हो जाओ तुम भवाद्य होगा तुम आज ऐसा हो जाओ ऐसा पाठ स्व अध्यास अपन है न गुरु ये जो अपना अध्यास है मैं मेरा जो बुद्धि जो हो रही है ना यही अध्यास है इसको हटाओ ऐसा आगे प्रति जीव जगतो स्वप्न बदभाति या बता विद्वन् कुरु जीव जगत प्रतिती जब तक आपकी बुद्धि जीव को स्वीकार कर रही है और जगत को स्वीकार कर रही है मैं एक छोटा सा जीव हूं कहते नहीं ब्रह्मा मानेगा नहीं।, नहीं नहीं मैं तो दासा अनुदास हूँ जीव हूँ छोटा सा ये जब तक आपकी बुद्धि ये दो चीज की स्वीकार करती है तब तक आप अध्यास को हटाने का प्रयत्न करना अभी अध्यास हटा नहीं है प्रती जीव जगत जीव और जगत की प्रतीति जीवक को रहा है जब तक आपके अंतकरण में विस्फुरित हो रहा है मैं एक जीव हूं और ये जगत है ऐसी बुद्धि जब तक स्वीकार कर रही है तब तक समझना अध्यास नहीं है अध्यास होता तो आपको तो अहम ब्रह्मास्त में मैं जाना था किस में जाना था वहां गए नहीं मैं जीव हूं छोटा हूं तुच्छ हूं लाश हूं यह भाव है कि जीवत तो पना जब तक है और जगत की प्रतीति जब तक हो रही है तब तक आप ब्रह्म बाप में गए नहीं परीक्षा अपने आप कर लीजिए कहा पहुंचे हैं आपकी साधना कहां तक गई हुई है आप आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं अपने आपको पता लगेगा कहते प्रति तीर जीव जगतों स्वप्नव भाती या बता जब तक ये भाषेगा है वास्तविक ये नहीं है ना जीव वास्तविक है ना जगत वास्तविक है स्वप्न के समान है स्वप्न में भी ना होते हुए भी सब बन जाता है खान रहन सहन मनुष्य शरीर सब हो जाता तैयार स्वप्न के समान जब तक यह भाषता है जीव की प्रतीति और जगत की प्रतीति भाष रहा है अंतकरण में जब तक ये स्वीकार हो रहा है तब तक तावत तब तक निरंतरम विद्वन् स्व अध्यास बन तब तक तुम्हारा काम है अध्यास अटाने का विचार करते रहो मैं शरीर नहीं हूं विचार करते रहो मेरा शरीर नहीं है ये विचार करते रहो विचार कब तक करना जब तक ब्रह्मात्मक्य ज्ञान नहीं होगा तब तक ये विचार चलता रहेगा मंथन चलाते रहो दोनों को विचार करो ये कहा आगे कहते हैं निद्राया लोकवाताया शब्दादेर विस्मृते वचिन्नावसर दत्वा चिंतयात्मात्मनि निद्राया लोकवाताया शब्दा विस्मृत कुचिन्नावसरम दत्वा चिंतयात्मात्मी कहते हैं देखो आपको जागरूक अवस्था में रहना है शो करके समय बर्बाद नहीं करना निद्रा के कभी अवसर नहीं देना तो आपको विचार करना है शरीरारी और आत्मा के दोनों को विचार करके शरीर को त्यागना है विचार से त्यागना है आत्मा को रखना है समय कम है न जाने घंटे कब बज जाए कोई पता नहीं है काल का तो कोई पता नहीं समय कब आता है पता नहीं जल्दी से जल्दी कहते हैं देखो एक तो निद्रा यहाँ निद्रा के लिए अवसर न देकर लोकवाता लोकवार्ता लोक इसको बोलते बेमतलब की बातचीत से समय काटना आज संसद में ऐसा हुआ अब हम लोगों को क्या मिलना है और राजनेता जो कर रहे हैं वहां कर रहे हैं महात्माओं को क्या होना उससे ऐसा हो गया अमुक पार्टी ऐसी तो अमुक कौन सी पार्टी ने क्या काम कर दिया होगा? कोई पार्टी ने कुछ करना तो आई नहीं? नहीं कहते लोक बात उसके घर में संतान पैदा हो गया उसके घर मर गया हमारे समय का बेकार करना और कोई तब तक राम राम करते तो कुछ काम भी होता क्या लेना है क्या होने वाला है किसी के यहां पैदा भी हो तो हमारा क्या हुआ कोई मर भी गया तो हमारा क्या हुआ तो अगर आप अध्यास हटाना चाहते हैं तो ये एक तो निद्रा का स्थान नहीं देना चाहते निद्राया लोक वार्ताया लोक वार्ता इधर उधर की बात करके समय काटने की एक आदत होती है क्या करें समय कटता नहीं तो मैं उसके पास जाता हूं तो समय कटता है ऐसे भी है, है, है साधु कई ऐसे भी हैं समय कटता नहीं समय काटना मुश्किल अरे समय तुम क्या काटोगे काल काट रहा है वो तो काट रहा है तुम्हें काटने की जरूरत ही नहीं है निद्रा और लोक वार्ता इधर उधर की बातें जब तक इधर उधर की बातें ना हो गई रोटी ना पचे ऐसी भी आदत बना रखी है हमने गलत है जब सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हुए चिंतन करने का अधिकार आपको दिया था आपको उसी में रहना चाहिए क्या लेना इससे निद्रा आया लोकवार्ता आया शब्द आदे रिविस्मृत है अथवा रेडियो सुना शब्द अथवा कुछ नहीं तो संगीत लगा दिया संगीत वाला गाना आता टून आजकल तो मोबाइल में ही सरल हो गया सुनते रहो <laughs> हाँ। ऐसा मोबाइल बना दिया बस वो टून आ रहा है सुनते रहो तो शब्द आदि रि शब्द स्पर्श रूप रस गंधा ये जो पांच विषय हैं इनका भी इस ये इनके तरफ जाने क्या होता आत्मा की विस्मृति हो जाती है जब हम संसद आदि की चर्चा में जाते हैं तो आत्मचिंतन उस काल में तो होता नहीं है वो ही दिखेगा तो, तो आत्मविस्मृति के साधन ऐसा भी है कौन निद्रा लोकवार्ता और शब्द आदि यह आत्मविस्मृति के जो साधन बने हैं इनको क्वचिन्न अवसरम दत्ता कभी भी इनको मौका नहीं देना क्वचित अवसरम न कभी भी इनको अवसर न दे करके इनको अवसर न देकर इनको अवसर देंगे दे दे तो आत्मचिंतन की विस्मृति कर देंगे ये इसलिए चिंताया आत्मानम आत्मा अपने आप में अपने आप की चिंतन करो अपने आत्मनी माने मनसी अपने मन में आत्मभावना बनाओ आत्मचिंतन करो जिससे तुम्हारा कल्याण होगा मैं कौन हूँ क्या हूँ कैसा हूँ ये हड्डी मांसा का पुतला ही हूँ या अतिरिक्त हूँ ये विचार करते करते चलोगे तो लाभ होगा आगे जाकर के एक दिन अलग हो जाओगे इसलिए निद्रा लोकवार्ता माने निद्रा ऐसी नहीं की बिल्कुल नहीं सोना ये भी काम नहीं चलेगा निद्रा भी इंद्रिय शरीर के लिए अच्छा है चाहिए किंतु यह कि जितना चाहिए उससे ज्यादा सोना यह निद्रा शब्द का फिलहाल बिल्कुल न सोए यह भी नहीं बिल्कुल न खाने से भी नहीं होगा बिल्कुल न सोने से भी नहीं होगा खाते रहने से भी नहीं होगा और बिल्कुल न खाए तब भी नहीं होगा ऐसी स्थिति तो ये ज्यादा समय सोना ज्यादा दिन में भी सोच करके सो के समय काटना ये न करे और लोकवार्ता इधर उधर की बातों से फजूल बातों से समय न काटे और शब्दादी क्या शब्दादी हो? होने पर क्या होगा आत्मा विस्मृति जब इधर लग जाएंगे तो भूल जाएंगे आत्मा को इनको कुचिन्न अवसरम देवम देयम दत्वा कभी भी इनको मौका नहीं देना चाहिए चिंता या आत्मान तुम्हारा काम तो यह अपने मन में आत्मा का ही चिंतन करो मैं कौन हूं क्या हूं कहाँ से आया कहा जाना क्या स्वरूप है मेरा ऐसा चिंतन करो ये कहा समय हो गया है मेरा